संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व सभासद आदि के लक्षण तथा गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी ने पूछा पितामह राजा के सभासद सहायक सुहद परिच्छद सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए भीष्णु जी ने कहा बेटा जो लज्जावान जितेंद्रिय सत्यवादी सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह बोल सकने वाले हों उन्ही को तुम सभा बनाना मंत्री शूरवीर विद्वान ब्राह्मण अधिक संतोषी तथा कार्य में विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्यों को सहायक की इच्छा करना जो कुलीन हो अपनी शक्ति को छिपाता ना हो सुख में दुख में दुख बीमारी में अथवा घायल होने पर भी कभी साथ न छोड़ता हो वही सुहित बनाने योग्य है जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो बुद्धिमान रूपवान बहुत निर्भय तथा प्रेम रखने वाले हो वे ही तुम्हारे परीक्षद सेनापति आदि होने योग्य हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न शीलवान इशारे समझने वाले दयालु देशकाल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित चाहने वाले मनुष्यों को तुम सब कार्यों में अपने मंत्री बनाना क्योंकि विद्वान सत्यवादी सदाचारी उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा सास देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते जो कामना से भय से क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग न कर सके जो अभिमान रहित सत्यवादी शांत मन को जीतने वाला दूसरों से सम्मानित तथा अवस्था में जाचा बुझा हुआ मनुष्य हो उसी को तुम्हें गुप्त सलाहकार बनाना चाहिए जिनके साथ कोई न कोई संबंध हो, हो जो अच्छे कुल में उत्पन्न विश्वास पात्र स्वदेशी लोभ दिखाकर फोड़े न जा सकने वाले तथा विचार दोष से रहित हो, हो, हो, जिनकी जाति उत्तम जो वैदिक पथ पर चलते और पुस्तदर पुस्त से राज्य की नौकरी करते आ रहे हो, तथा जिनमें घमंड का नाम न हो, ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए, जिसमें विनयुक्त बुद्धि सुंदर स्वभाव तेज धीरता क्षमा पवित्रता प्रेम और स्थिरता हो उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को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 इसलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को नहीं प्रकट करना चाहिए वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों को मिलाकर राजा का इस प्रकार नाश कर देता है जैसे आग हवा से भरे हुई छेदों में घुसकर कर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है जिसका स्वभाव सरल नहीं है वह अनुरक्त हो बुद्धिमान हो तथा अन्य सारे गुणों से युक्त हो तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा नगर के मनुष्यों के प्रति जिसकी सम्मान बुद्धि न हो उसको सुहित नहीं मानना चाहिए वह तो शत्रु ही है उसे गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है मूर्ख, अपवित्र जड़ शत्रुसेवक, बातें बनाने वाला क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है उस पर गुप्त मंत्र नहीं प्रकट करना चाहिए कोई सम्मान का पात्र बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी ही क्यों न हो यदि नया आया हुआ है तो वह भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं है जिसका पिता अपने सलाह नहीं बतानी चाहिए जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारणा शक्ति प्रबल हो जो स्वदेश में ही उत्पन्न शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा तो सब तरह के कामों में परीक्षा करने पर ईमानदार साबित हुआ हो वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना अभिन्न हो वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है जो सत्यवादी शीलवान गंभीर लज्जावान और कोमल स्वभाव वाला हो तथा पुष्ट दर पुस्त से राजा की सेवा में रहता आया हो वह भी मंत्रणा सुनने का अधिकारी है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 और गुप्त मंत्रणा उसका बल है यदि मंत्री क्रोध मान त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं, हैं। तो वे सुखी होते राजा पहले तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर विचार करे फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म अर्थ तथा काम के तत्व को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछे उस समय वह जो कुछ निर्णय दे उस पर यदि सब एक मत हो जाए तो उस विचार को कार रूप में मंत्रज्ञ विद्वान कहते हैं सदा इसी तरह मंत्रणा करें और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े उसे काम मिले जहां गुप्त विचार किया जाता हो वहाँ या उसके आस पास कुबड़े दुबड़े लंगड़े अंधे मूर्ख स्त्री और हिंजड़े न आने पाए महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए मैदान में जहाँ कुछ कास घास पात बढ़े हुए न हो ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए